युवकों के प्रति भारत का संसार को संदेश इस भारत में आपातः एक दूसरे के विरोधी होने पर भी ऐसे बहुत से धर्म संप्रदाय हैं जो बिना किसी विरोध के स्थापित हैं और इस अत्यंत विचित्र बात का एकमात्र यही कारण है संभव है कि तुम द्वैतवादी हो और मैं अद्वैतवादी संभव है कि तुम अपने को भगवान का नित्यदास समझते हो और दूसरा यह कहे कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है मैं दोनों ही हिंदू हूं, मैं पर दोनों ही हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं यह कैसे संभव हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य का स्मरण करो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। मेरे स्वदेशवासी भाइयों सबसे ऊपर यही महान सत्य हमें संसार को सिखाना होगा और देशों के शिक्षित लोग भी नाक मुँह सिकोड़ हमारे धर्म को मूर्ति पूजक कहते तथा समझते हैं मैंने स्वयं उन्हें ऐसा कहते देखा है पर वे कभी स्थिर चित्त होकर यह नहीं सोचते कि उनका मस्तिष्क कैसे कुछ संस्कारों से परिपूर्ण है और आज भी सर्वत्र ऐसा ही है ऐसी ही घोर सांप्रदायिकता है मन में इतनी घोर संकीर्णता है उनका अपना जो कुछ है मानो वही संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है धन देवता की पूजा और अर्थोपासना ही उनकी राय में सच्चा जीवन निर्वाह है उनके पास यद किंचित संपत्ति है वही मानो सब कुछ है और अन्य कुछ नहीं अगर वे मिट्टी से कोई आसार वस्तु बना सकते हैं अथवा कोई यंत्र आविष्कृत कर सकते हैं तो और सब को छोड़कर उन्हीं की प्रशंसा करनी चाहिए संसार में शिक्षा और अध्ययन के इतने प्रचार के बावजूद सारी दुनिया की यही हालत है इस जगत में अब भी असली शिक्षा की आवश्यकता है और सभ्यता सच पूछो तो सभ्यता का अभी तक कहीं आरंभ भी नहीं हुआ है मनुष्य जाति में अब भी निन्यानवे नौ प्रतिशत लोग प्राय जंगली अवस्था में ही पड़े हुए हैं हम इस विषय में पुस्तकों में भले ही पढ़ते हों हम धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सुनते हों तथा इसी प्रकार के बातों में भी हो किंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि संसार में ये भाव बहुत अल्प मात्रा में विद्यमान है निन्यानवे प्रतिशत मनुष्य इन बातों को मन में स्थान तक नहीं देते हैं संसार के जिस किसी देश में मैं गया वही मैंने देखा कि अब भी दूसरे धर्मों के अनुयायियों पर घोर अत्याचार जारी है कुछ भी नया सीखने के विरुद्ध आज भी वही पुरानी आपत्तियां उठाई जाती हैं संसार में दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता का यदि थोड़ा बहुत भाव आज भी कहीं विद्यमान है यदि धर्म भाव से कुछ भी सहानुभूति कहीं है तो वह कार्यता तो यहीं इसी आर्यभूमि में है और कहीं नहीं उसी प्रकार यह सिर्फ यहीं के है कि हम भारतवासी मुसलमानों के लिए मस्जिदें और ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवा देते हैं और कहीं नहीं है यदि तुम दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से अथवा अन्य कोई धर्मावलंबियों से अपने लिए एक मंदिर बनवाने को कहो तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें क्या सहायता मिलती है सहायता का तो प्रश्न ही क्या ये तुम्हारे मंदिर को और हो सका तो तुमको भी विनष्ट कर देंगे इसी ये इसी से संसार को अब भी इस महान शिक्षा की विशेष आवश्यकता है संसार को भारतवर्ष से दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने के भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी जिसको महिमना स्त्रोत्र में भली भांति व्यक्त किया गया है हे शिव जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ विभिन्न पर्वतों से निकलकर सरल तथा वक्र गति से प्रवाहित होती हुई अंततः समुद्र में ही मिल जाती है उसी प्रकार अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जिन विभिन्न मार्गों को लोग ग्रहण करते हैं सरल या वक्र रूप में विभिन्न लगने पर भी वे सभी तुम तक ही पहुँचते हैं रुचिनाम वैचित्रा ध्रिज कुटिल नाना पथज्राम नृणेको गम्य स्वसी पयसा मण इव शिवमहना स्त्रोत्र